अथर्वेदी मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का, का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के प्रथम मंत्र का मूल मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं द्वितीय मुंडक प्रारंभ हुआ है अपरा विद्या के विषय को बताने के लिए अपरा विद्या का विषय है साध्य साधनात्मक संसार तो उपक्रम मंत्र हैं प्रथम मंत्र इसमें बताया जा रहा है साध्य साधन को उपक्रम में ही क्योंकि उपक्रम उपसंहार यह भी एक माना जाता है तात्पर्य अवधारण में प्रमाण उपक्रम उपसंहार में एक तत्व तो किसी भी प्रकरण के उपक्रम में जिस अर्थ को बताया जाता है उपसंहार भी यदि उसी अर्थ में है तो यह उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता एक प्रमाण माना जाता है उस प्रकरण के तात्पर्य का अवधारण करने में कि उपक्रम में वर्णित अर्थ और उपसंहार में वर्णित अर्थ में ही पूरे प्रकरण का तात्पर्य है बीच में उपक्रम में संक्षेप से बताए गए अर्थ का उपादन होता है तो यहां पर प्रथम मंत्र के पूर्वार्थ में जो साध्य साधनात्मक संसार हैं उसके साधन की ग्राह्यता के लिए बताया गया पहले तो तदैत सत्यम इससे उसमें सत्यत्व फल अपने अपने फल के साथ यानी साध्य के साथ वेद ने बताया हुआ जो साध्य है उस साध्य के साथ साधन का अव्यभिचार यही साधन में सत्यत्व है तद एत शब्द से लेना है अपरा विद्या का विषयभूत साधन और उसे कहा जा रहा है सत्य यानी अपने फल के साथ अव्यभिचारी वो तो कौन सा साधन है जो अपने साध्य के साथ व्यभिचारी नहीं होता अव्यभिचार रखता है तो साधन बताया वेद प्रतिपादित शिष्टों के द्वारा परिगृहित जो साधन वेद प्रतिपादित हैं शिष्टों के द्वारा परिगृहित हैं कर्मात्मक साधन इसे मंत्री सुकर्माणी कवयो यानी इससे बताया जा रहा है वशिष्ठ कविशब्दित वशिष्टादि शिष्ट तत्व वशिष्टादि ने जो मंत्र शब्दित ऋग्वेदादि में बताया गया जैसा साध्य साधन भाव है उसे वैसा ही स्वीकार किया है वशिष्ठ आदि का निश्चय भी साध्य साधन के विषय में वही है जो ऋग्वेदादि के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन भाव है और वे कर्म वेदत्रयी के द्वारा विहित तो तीन विभागों में विभक्त हैं वो जो तीन प्रकार के कर्म हैं उनका समूह त्रेता कहलाता है ऋग्वेद के द्वारा प्रतिपादित कर्मों को कहा जाता है हौत्र यजुर्वेद के द्वारा प्रतिपादित कर्मों को आध्र्यो और सामवेद के द्वारा प्रतिपादित को औदगात्र ये कर्म के प्रकार है हौत्र कर्म कहने से ही समझ जाते हैं वेदज्ञ लोग ऋग्वेद विहित कर्म हौत्र आध्वर्य शब्द सुनने से कहना नहीं पड़ता कि यह यजुर्वेद विहित कर्म है आध्वर्यो यजुर्वेद के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठ कर्म का नाम है और औदगात्र कहने से वेदार्थ को जानने वाला समझ लेता है कि शाम वेद प्रतिपादित कर्म है और फिर इन तीनों कर्म वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्म जिसे क्रमतहोत्र आध्वर्यो और अवदगात्र कहा जा रहा है उनके अवान्तर अनेक प्रकार हैं ऋग्वेद के द्वारा प्रतिपादित हौत्र कर्म भी मात्र एक ही प्रकार का है ऐसा नहीं अनेकों कर्म हैं ऐसे भी अनेकों कर्म हैं उनके अवंतर अनेक प्रकार हैं हैंदगात्र के भी अनेक प्रकार हैं त्रेता शब्द से तो अवगत हुआ वेद त्रय के द्वारा विहित तीन प्रकार के कर्म और उनके अवान्तर अनेकों प्रकारों को बताने के लिए बहुधा शब्द का प्रयोग है संततानी का अर्थ है प्रतिपादितानी तो त्रेता शब्द का प्रयोग करके वेद प्रतिपादित प्रतिपादितत्व तो बताया गया मंत्रेशु इस शब्द का प्रयोग करके भी और त्रेता शब्द का प्रयोग करके भी वेद प्रतिपादित तत्व और कवि शब्द का प्रयोग करके शिष्ट परिगृहित तत्व बताया है तो जो वेद प्रतिपादित हैं शिष्टों के द्वारा वैसा ही स्वीकृत हैं, वह जो अपना अभ्युदय चाहता है उसे वैसा ही साध्य साधन भाव स्वीकार करना उचित होता है उसके कल्याण का यही मार्ग है इस दृष्टि से उन कर्मों का जो वेद प्रतिपादित हैं शिष्टों से परिगृहित हैं संसार अंतपाती उत्कृष्ट फल के साधन के रूप में जो कर्म विहित हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करें स्वीकार करने का अर्थ है आचरण करना इसलिए ये कहा कि उत्तरार्ध में तानी आचरथ नियतम सत्यकामा हे सत्यकामा इसमें सत्य शब्द का अर्थ है संसार अंतपाती अभ्युदय रूप फल प्रयोजन और उसको जो चाहता है अभ्युदय चाहने वाले आहिक पारलौकिक भोग चाहने वाले को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे सत्य कामा यानी अभ्युदय कामा यूयम मध्यम पुरुष होने से करता हो जाएगा आचरथ क्रियापद का यूयम तो यूयम तानी नियतम आचरथ आप लोग अपनी कामना के विषयभूत सत्य शब्दित अभ्युदय को प्राप्त करने के लिए क्या करो तो निरंतर जीवन पर्यंत अनुष्ठान करो आचरण करो जो संसारातपाती सुख साधनत्वेन रूपेण विहित कर्म है उनका आचरण करो आचरथ यह उपलक्षण है ओ त्याग का भी त्याग भी करो किसका त्याग करो तो जो वेद ने दुख साधनत्वेन रूपेन न, रूपे न बताए हुए हिंसाधि कर्म है हा? उनका त्याग करो हेयतया वेद के द्वारा प्रतिपादित जो अनर्थ साधन है उनका आचरण मत करो और सुख साधनत्व रूपेण विहित जो है उनका निरंतर आचरण करो तो ये वेद निषिद्ध कर्म का परित्याग वेद विहित साधन का उपादान इसे कहा जा रहा है संसार अंत फल का सुखात्मक फल का साधन मार्ग इसलिए कहा एष वह पंथा सुकृत लोके तो संसार अंतपाती जो स्वर्गादि अभ्युदय है उस अभ्युदय के लिए ये शब्दित निषिद्ध कर्म का परित्याग विहित कर्म का आचरण रूप ही पंथा है यानी मार्ग है वह यानी युष्माकम आपके अभ्युदय का यही मार्ग है यही साधन है भाष्कर भगवान इस मंत्र का इसी प्रकार से व्याख्यान कर रहे हैं भाष्य को देखिए 21 नंबर पृष्ठ पर हैं बीच में तदेतत् प्रदर्शयन आह तदेत सत्यम यहां से कि तद एत सत्यम प्रति प्रतिग्रहण है मंत्र का और इस वाक्य में जो व्याख्य पद है सत्यम इसकी व्याख्या की भाष्य भाष्यकार भगवान ने भाष्य में अवित अवितथम यह व्याख्या हुई अवितथम का मतलब अर्थ क्रिया कारी रूप सत्य स्वरूपतः सत्य नहीं जो वेद विहित तो साधन सत्य है का अर्थ है स्वरूपतः तो उसका बाद होता है ब्रह्मज्ञान से लेकिन अविद्या अवस्था में वह अपने फल के साथ ये सत्यता है उसमें इसलिए आगे बजकर भगवान उसकी सत्यता को स्पष्ट करने के लिए विशेषण बताएंगे एकांत पुरुषार्थ साधन ये तो पहले एक पंक्ति और है उसे देखिए तद ये ये जो दो सर्वनाम है इन दो सर्वनामों से ग्राह्य जो अर्थ हैं उसे सत्य बताया जा रहा है उसमें सत्यत्व का विधान है जैसे पर्वत आँख से दिख रहा है अग्नि नहीं दिख रहा है धुआं दिख रहा है तो प्रतिज्ञा की जाती है पर्वतो वन्यमान पर्वत में अग्नि है न दिखने पर भी अनु अनुमान में ऐसा किया जाता प्रतिज्ञा की जाती है तो जब पूछा जाएगा क्यों तो उत्तर देगा दिया जाएगा कि धूमात धूम होने से वहां अग्नि है क्या धूम होने से अग्नि कैसे होगा तो धूम कार्य है अग्नि का कारण है अग्नि धूम का तो कार्य बिना कारण के होता नहीं कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता पर्वत में धुआं है तो निश्चित ही धुए का कारण भूता अग्नि भी है ऐसा निश्चय होता है न ऐसे तद एत सत्यम यहाँ पर तद एत इन सर्वनामों से ग्राह्य जो अर्थ हैं वह है पर्वत के तरह पक्ष और उसमें अग्नि के तरह साध्य है सत्यत्व तदैतत् सत्य में प्रतिज्ञा वाक्य है तदैतत् सर्वनाम से ग्राह्य साधन में सत्यत्व का विधान किया जा रहा है प्रतिज्ञा की जा रही कि ये सत्य है तो इसकी सत्यत्व के साधक हेतु की जिज्ञासा की जाएगी कि कस्मात् तो हेतु होगा फल अव्यभिचारित्वात्त ये हेतु हो जाएगा तद एत शब्द से ग्राह्य वेद के द्वारा प्रतिपादित साधन में सत्यत्व इसलिए है कि वह फला अव्यभिचारी है फल के साथ उसका व्यभिचार नहीं है ये सत्यत्व है लेकिन इससे पहले तद एत शब्द से ग्राह्य जो साधन है उसे स्पष्ट करने के लिए भाष्य में एक प्रश्न किया जा रहा है किम शब्द से कि किम तत् तो तत्ने तदेत इस सर्वनाम से ग्राह्य कौन है जिसको श्रुति सत्य बता रही है वो कौन है तो उसे बताने के लिए मंत्री सुकर्माणी कवयो यानी अपश्यन तानि ताेतायाँ बहुदा संततानि ये वाक्य हैं तो यानि कर्मा इससे यानि शब्द से ग्राह्य जो कर्म हैं वेद प्रतिपादित उन्हीं का परामर्श कियाबंध के अनुसार तत् सरोनाम हैं तत्त तत इन सरोनामों से ग्राह्य हैं वशिष्टादियों के द्वारा ऋग्वेदादि में दृष्ट जो कर्म वे उनकी व्याख्या की जा रही है उन पदों की कि मंत्रीषु यानी ऋग्वेदाद्याख्यशु तो ऋग्वेदादि नामक जो मंत्र है ऋचा ऋग्वेद के मंत्रों को कहा जाता है मंत्र तो तीनों हैं ऋग यजु साम तीनों को भी मंत्र कहा जाता है और अवांतर नाम उनके हैं ऋक मंत्र यजु मंत्र साम मंत्र इसलिए कहते हैं ऋग्वेदादि आख्यु तो ऋग्वेदादि जिनका नाम है ऐसे मंत्रों में कर्मा कौन से तो अग्निहोत्रादी मंत्रे उन मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित ज्ञापित प्रकाशिता ज्ञापता है कवयो कवो यानी कौन है मेधावी तो वशिष्टादि तो वशिष्टादयः यानी अपश्यन यानी दृष्टवत तो के द्वारा प्रतिपादित सुख तथा दुख के साधन के रूप में जो वि, विहित तथा निषिद्ध कर्म इन मंत्रों के द्वारा प्रकाशित वशिष्ठादी ने निश्चित किए हैं देखें इन, देखे, इन मंत्रार्थ के रूप में जिन कर्मों को देखा है इन मंत्रों के अर्थ के रूप में देखा है का अर्थ निश्चित किया है देखना आँख से नहीं मंत्रार्थ आँख से नहीं दिखेगा विवेक से निश्चित किया जाए इसलिए दृष्टवंत यानी निश्चितवंत मंत्र के अर्थ के रूप में निश्चय कर लिया है वशिष्टादियों ने जिन कर्मों का सुख साधनत्वेन रूपेन अग्निहोत्रादि का दुख साधनत्वेन रूपेन तूपेण का निश्चय कर लिया है वशिष्टादियों ने जिन कर्मों का उन्हें तदेत सत्यम इस वाक्यस्त तद एतत इन सर्वनामों से ग्रहण करना है किम इस प्रश्न का उत्तर है इन मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित सुख साधनत्वेन दुख साधनत्वेन जो कर्म है वे सत्य हैं अर्थ हैं मंत्र ने बताया कि ये सुख का साधन है हमारे हितैषी ऋषि मुनियों ने भी बताया ये सुख का साधन है और उसका अनुष्ठान यदि हमसे हुआ तो निश्चित ही वह हमें सुख की उपलब्धि कराएगा उसे सुख साधन के अनुष्ठाता को सुख की भीख सुख प्रदाता ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो उसका अधिकार है सुख पाने का सुख पाने का कर्म किया है कर्मचारी ने बिना छुट्टी के एक महीना सेवा की हैं जो निश्चित हैं तो फिर जो निश्चित वेतन हैं वो लेने का उसका अधिकार है वो भीख नहीं है इसलिए ईशावा निषद में उपासक जो समुचे अनुष्ठाई हैं ईश्वर को जब शरीर छूटता है उस समय भीख नहीं मांगता उल्टा, उल्टा आप कहता है कि आप अपने कर्मफल विधात्रित्व नाम को सफल बनाने के लिए अपना खाता खोल करके देखो और वेदों ने जिन सुख साधन के रूप में कर्मों को बताया है मैंने जीवन भर उन्हीं सुख साधन के रूप में वेद के द्वारा प्रतिपादित कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान किया है और ये अब उनका फल प्राप्त करने का समय आया है इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि कृतम स्मरक क्रतुम स्मरक मेरे द्वारा जीवन भर अनुष्ठित कृतम का अर्थ है जो है और क्रतुम का अर्थ है चिंतित चिंतन मेरा अनेक कर्म और उपासना जो मैंने की है जीवन में अपने साधन के प्रति इतना आत्मविश्वास है उसका तो भगवान को भी कहता है कि देखो मेरा खाता और वो उसके अनुसार मैंने अंतिम में निश्चय भी यही किया है तो उसका फल देने का समय है तो आप देर किए बिना जो है मेरे भूत सूक्ष्म में इन कर्मों का फल जिन देवादि शरीरों से भोगा जाता है उन देवादि शरीरों के रूप में परिणत होने की शक्ति अपने संकल्प से संचारित करिए ऐसा संकल्प करिए तभी तो आप कर्मफल विधाता बनोगे तो जी भग जो भक्त है भगवान के इतना अपना अधिकार मृत्यु के समय भी जताते हैं लेकिन साधन के प्रति इतना विश्वास हमको होना चाहिए अपने तो वे साधन इसलिए सत्य है क्योंकि वाक्य कह रहा है कि तद ये तत्सत्यम निश्चित फलदान करने वाला है तो वेदों के द्वारा जिस साध्य के साधन के रूप में जो कर्म विहित हैं और वो ठीक ठीक हमने वेद तथा शिष्ट पुरुषों से समझ करके यदि किया है वही साधन और वो परिपूर्ण हुआ है और हम साधकों का ही अपने साधन पर पूर्ण विश्वास है कि जैसा चाहिए था करना चाहिए था ऐसा किया है तो फिर वो निश्चित फल देगा ही देगा उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसका वो अधिकार है इस दृष्टि से वेद साधकों को साधना में प्रवृत्त होने से पहले आश्वस्त कर रहा है कि तुम जिस साधना में प्रवृत्त होगे, जो वेद के द्वारा प्रकाशित साध्य साधन भाव है उसमें से जिस साधन को अपनाओगे उस साधन का साध्य तुम्हें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा यदत सत्यम बताया इसलिए कहते हैं कि मंत्रु यान ऋग्वेदादी अख्यषु कर्मा अग्निहोत्रादी होत्रादी मंत्रेरव प्रकाशिता कवय मेधावनों वशिष्ठाद्य दृष्टव वेह तद एत शब्द से ग्राह्य वे सत्य है अब क्यों सत्य है इसे स्पष्ट करने के लिए प्रतिज्ञा वाक्य पूर्व हेतु बताया जा रहा है कि यद एत सत्यम यदत यानी जो मंत्र प्रकाशित कर्म है वह सत्य है क्यों सत्य है तो कहते एकांत पुरुषार्थ पुरुषार्थ हैं साध्य पुरुष यानी जीव और जीव के द्वारा जो अर्थ्यमान है प्रार्थ्यमान है उसे कहा जाता है पुरुषार्थ पुरुष जीवई अर्थ्यते प्राथ्यते पुरुषार्थ ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो पुरुषार्थ शब्द का अर्थ होता है फल और जो फल हैं उसका एकांत यानी सुनिश्चित अव्यभिचारी एकांत शब्द का अर्थ है साधन है ये वेद प्रकाशित कर्म मंत्र प्रकाशित कर्म एकांत का अन्वय पुरुषार्थ साधन के साथ करना तो अपने फल के साथ अव्यभिचारी होने के कारण वेद के द्वारा प्रकाशित साधन को सत्य कहा जा रहा है। एकांत पुरुषार्थ साधन ये कहा तो हाँ वो फल देगा ही हाँ वेद ने बताया सुख साधनत्व रूपे न जो कर्म वो किया तो सुख देगा ही दुख साधनत्व रूपे न वेद ने बताया हुआ कर्म यदि किया तो वह दुख देगा ही देगा ए उसमें एकांत पुरुषार्थ साधन है तो ता वेद ऋषि ऋषिदृष्टा कर्मा ये जो तानी त्रेतायाम बहुदा संततानि इस वाक्य की व्याख्या प्रारंभ हो रही है भाष्य में इसमें प्रथम पद है तानि ये सर्वनाम तो तानि ये सर्वनाम परामर्शक हैं मंत्र प्रकाशित तो, और वशिष्ठादि के द्वारा मंत्रार्थ के रूप में दृष्ट जो कर्म है उनका परामर्शक है तानी शब्द इसलिए तानी शब्द का अर्थ करते हुए भस्कर भगवान लिखते हैं कि ता, तानी च सनि वेद विहिता ऋषि दृष्टानी कर्माणी ये तानी शब्द का अर्थ कर दिया जो वेद के द्वारा विहित हैं ऋषियों के द्वारा दृष्ट है च का अन्वय दृष्टानी च के साथ है वेद विहित तो ऋषियों के द्वारा सुनिश्चित कर्म त्रेता शब्द का अर्थ करते हैं अब तानी शब्द का अर्थ बता दिया त्रेता शब्द का अर्थ कर रहा है कि त्रेतायाम त्रयी संयोग लक्षणायाम तो त्रयी संयोग रूपा लक्षण शब्द रूप अर्थम है तो संयोग रूपा जो त्रेता है त्रयी से लेना वेद त्रयी और वेद त्रयी विहित जो कर्म और संयोग यानी समूह तो त्रय संयोग का अर्थ निकलेगा त्रयी समूह और वो है लक्षण यानी स्वरूप जिसका उसे कहा जाएगा त्रय संयोग लक्षणा त्रेता वो कौन है तो वो है हौत्र आध्वर्य औद्गात्र प्रकाराया तो ऋग्वेद विहित ऋग्वेद द्वारा प्रकाशित अर्थ हौत्र कहलाता है आध्वर्यो कहलाता है यजुर्वेद विहित अर्थ और उद्गात्र विहित प्रतिपादित अर्थ औदगात्रत्र तो इस प्रकार ये ऋग्वेदादि का अर्थभूत ऋग्वेदादि तीन हैं और इनका समूह ये त्रेता कहलाएगा तो उन समूह में तीन के समूह में मात्र तीन ही कर्म नहीं है अनेकों प्रकार के कर्म हैं इसलिए आगे कहते हैं बहुधा तो अधिकरण भूतायाम बहुधा यानी बहु प्रकार संततानी प्रवृतानी तो प्रवृतानी का अर्थ करते कर्मी भी क्रियमाणानी तो कर्मियों के द्वारा कर्माधिकारी के द्वारा किए जाने वाले अनेकों प्रकार के कर्म हैं लेकिन उन कर्मों के अवांत यदि मुख्य भेद देखने हैं तो तीन ही हैं वो हैं हौत्र आध्वर्यो औदात्र हौत्रादि पदार्थ को टीकाकार बता रहे हैं स्वयं तदेत सत्यम इस प्रतीक के बाद में टीका में देखिए ऋग्वेद विहितः पदार्थो हौत्र ऋग्वेद द्वारा विहित यानि प्रतिपादित अर्थ को कहा जाता है हौत्र पदार्थ यजुर्वेद विहितः आध्वर्यम यजुर्वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ आध्वर्य कहलाएगा सामेद विम तो सामेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को अव्गात्र अर्थ कहा जाएगा इनके और तद रूपायाम त्रेतायाम तो ये जो तीन वेदों के द्वारा प्रतिपादित हौत्र औदगात्र और आध्र्यो का समूह है ये त्रेता पदार्थ है और इस त्रेता पदार्थ में क्योंकि इसी में बाकी सारे कर्मों का अंतर्भाव है तो सत्य कामा ये संबोधन है आगे भाष्य में आ रहा है कि त्रेतायाम अच्छा सत्य कामा तो आगे है भाष्य में पहले औदगात्र प्रकारायाम अधिकरण भूतायाँ बहुदा बहु प्रकारम संतता प्रवृत्ता कर्मी भी क्रियमाणा तो त्रेता ये एक हुआ व्याख्यान त्रेता पद का और त्रेतायाम इस पद की एक अन्य व्याख्या करते हैं त्रेता शब्द युग विशेष में भी प्रसिद्ध है वो उसका प्रसिद्ध अर्थ है लोक में लोक में जिस शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है वेद में भी अधिकतर वही लिया जाता है इसलिए भास्कर भगवान त्रेतायाम बहुदा संतता इस वाक्यस्थ त्रेता शब्द का अर्थ युग विशेष भी लेते हैं वो कह रहे हैं कि त्रेतायाम वा युगे प्रायश प्रवृता तो प्राया शब्द का प्रयोग होता है अधिकतर अर्थ में तो प्रधान साधन के रूप में त्रेता युग में कर्म वेद विहित कर्म था वेद विहित कर्म का प्राबल्य प्राधान्य त्रेता युग में था वेद के द्वारा विहित तप तो, का प्राबल्य त्रेता में था वेद के द्वारा विहित उपासनाओं का प्राबल्य द्वापर में उपासना और कलियुग में नाम नाम की प्रधानता है इसलिए तुलसीदास जी ने कुछ लिखा क्या क्या चौपाई हो कलियुग केवल नाम आधारा है हाँ तो वो जो है अलग अलग बाकी यज्ञादि कर्म होते नहीं हैं ऐसा नहीं लेकिन गौण रूप से और प्रधान अधिकतर साधन नामस्मरणादि करने वाले जप आदि करने वाले ज्यादा वो प्रधान साधन है हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव क्या है गतिरन््यथा हाँ कलयुग में दूसरी गति नहीं है नाम को छोड़ करके दूसरी गति नहीं है का मतलब प्रधान साधन ये है और इसके साथ फिर संध्या बंदनादि जो हैं उनकी भी उ, उनका भी अनुष्ठान करने वाले बहुत कम मिलते हैं नाम संकीर्तन जप आदि करने वाले ज़्यादा मिलते हैं ऐसे त्रेता में यज्ञादि कर्म की प्रधानता तोत्रेतायाम वा प्रायशः प्रायश प्रवृत्ता तोत्रेता युग में प्रायः अधिकतर साधकों के जीवन में जो जीवन का हिस्सा है वे कर्म अतः अतः का है जिस कारण से सत्य है वे कर्म वेद के द्वारा प्रतिपादित और ऋषि मुनियों के द्वारा सुनिश्चित साधन जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं जिस कारण से उसे सत्य कहा जा रहा है अपने फल से अव्यभिचारी कहा जा रहा है अतः इसीलिए यदि अभ्युदय चाहते हो संसार तपाती सुख चाहते हो तो उनके साधन के रूप में जो कर्म बताए गए हैं उनका अनुष्ठान जरूर करें तो अतो युयम आचरथ यानी निर्वर्तयथ नियतम यानि नित्यम तो जिस कारण से इन कर्मों का अपने फल के साथ अभ्य विचार हैं उस कारण से जिस फल की आपको कामना है उस फल के साधन के रूप में जो साधन बताया गया है उसका अनुष्ठान निरंतर करते रहो सत्य कामा इस पद की व्याख्या करते हैं टीकाकार पहले भाष्य में लिखा भाष्कर भगवान ने यथाभूत कर्म फल कामा संत सत्य कामा का कर रहे हैं यथाभूत कर्म फल कामा संत यानी वेद ने जिस कर्म का जो फल बताया है उस फल को चाहने वाले बन करके वो कर्म करो क्योंकि कर्मादि जैसे वेदांत अधिकारी के साधन चतुष्टय विशेषण है ना नित्यानित्य वस्तु विवेक ऐसे कर्माधिकारी के भी चार विशेषण है वो विद्वान होना चाहिए कर्माधिकारी कर्म स्वरूप का ज्ञाता होना चाहिए उसे साधन के स्वरूप का अच्छी तरह से शास्त्रानुसार ज्ञान होना चाहिए और उस कर्म का फल भी प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए विद्वान फलेपु और समर्थ उसके अंदर सामर्थ्य भी होना चाहिए कर्म करने का और अपर्युदस्त होना चाहिए यानी कि विद्वान भी हो वैश्य क्षत्रिय होकर के जो ब्राह्मण के लिए विहित कर्म है उसको उस उसका स्वरूप जानता हर कहे कि हम यही करें तो शास्त्र मना करता हो ब्राह्मण के लिए करने के लिए कहता है तो विद्वान होने पर भी फलेपसु होने पर भी और समर्थ होने पर भी कहा कि वो साधन नहीं कर सकते हो तो फिर नहीं करना है वो परयुदस्त हो गया शास्त्र के द्वारा अपरियुदस्त और जिसको जो विद्वान हैं फलेपसु हैं समर्थ हैं और शास्त्र उस कर्मा के अधिकारी के रूप में बता रहा है कि ये कर सकता है उसे ही वह कर्म करना है तो अपरिदस्त माना जाएगा शास्त्र का शास्त्र के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए अधिकारी तो इसलिए यहां पर सत्यकामा शब्द का अर्थ करते हुए कहा कि यथाभूत कर्मफल कामा संत अरे काम इस संबोधन में जो फलार्थित्व विशेषण बताया न उसे उपलक्षण समझना विद्वत्ता सामर्थ्य और अपरुदस्तत्व का उपलक्षण है अर्थ कर है कर्माधिकारी के शास्त्र को जो विशेषण अपेक्षित हैं उन विशेषणों से युक्त होकर के योग्य अधिकारी बन कर के मंत्र प्रकाशित कर्मों का जीवन पर्यंत आचरण करो ये तानी आचरत नियतम सत्यकामा इसे बताया जा रहा है टीका में सत्यकाम शब्द का अर्थ कर यानी सत्य कामा इसमें सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म करके कुछ लोग मोक्ष का साधन केवल ज्ञान नहीं कर्म ज्ञान समुच्चय को मानते हैं जो वे कहते हैं ये वेद यहाँ पर सत्य काम इस शब्द से अधिकारी को संबोधित करके और सत्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष होता है इसलिए सत्य कामा का अर्थ है मुमुक्षु सत्य को चाहने वाले यानी मोक्ष को चाहने वाले सत्य है ब्रह्म और ब्रह्म है मोक्ष तो सत्य कामा संतह यानी मुमुक्ष हे मुक्ष व ऐसा संबोधन करके उन्हें उनके अपेक्षित सत्य शब्दित मोक्ष के साधन के रूप में तानी आचरथ नियतम यह वाक्य कर्म का विधान कर रहा है इसलिए कर्म ज्ञान समुच्चय अनुष्ठान यह मोक्ष का साधन है ये समुच्चयवादी कहते हैं टीकाकार कह रहे हैं यहाँ पर भाष्कर भगवान ने जो सत्यकाम शब्द का अर्थ बताया वही उचित हैं सत्यकाम शब्द का अपने मन से मोक्ष मुमुक्षु अर्थ करके मोक्ष का साधन श्रुति कर्म आ, कर्म ज्ञान समुच्चय को बता रही है ये व्याख्यान गलत है एटी का टीकाकार लिखता है कि सत्यका अने मोक्ष कामा इति समुचय अभिप्राएण व्याख्यानम सत्य काम पद का व्याख्यान कोई सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इस वाक्यस्थ शब्द जिस ब्रह्म का परामर्शक है उसी ब्रह्म का सत्य काम यहाँ पर भी सत्य शब्द परामर्शक है और वो ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष हैं इसलिए सत्य शब्द का अर्थ मोक्ष करके सत्य काम शब्द का अर्थ मुमुक्षु करना और फिर मोक्ष के साधन के रूप में वेद को समुच्चय अपेक्षित हैं ये व्याख्यान करना गलत है ऐसा व्याख्यान भाष का भाष्य विरुद्ध है भाष्यकार भगवान ने इसलिए सत्य काम शब्द का अर्थ मुमुक्षु नहीं किया अपितु यथाभूत कर्म फल कामा ये अर्थ किया वेद ने जिस कर्म का जो फल बताया है उस फल की इच्छा वाले होकर के यानी उस कर्म के अधिकारी बन कर के ये फले ये उपलक्षण है विद्वत्ता विद्वत्तादि का भी तो जिस कर्म का अनुष्ठान करना है उस कर्म के अधिकारी बनो और उस कर्म के अधिकारी बनकर के कर्म करो ऐसा हे सत्यकाम इस संबोधन से बताया जा रहा है भाष्य में आगे हैं मूल कंडिकास्थ अंतिम वाक्य का व्याख्यान मूल मंत्र में अंतिम वाक्य हैं येष वह पंथा सुकृत लोक इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं येशह वह का अर्थ कर दिया और युष्माक पंथा के साथ अनिवित होगा सर्वनाम येशह पंथ ऐसा वह यानी युष्माक मार्ग पंथा करते मार्ग सुकृत शब्द का अर्थ करता अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म स्वयं कर्मणों लोके यानी फल फलन निम्त्ता में सप्तमी है इसलिए लोके कार्थ कर दिया फल निमित्तम लोक शब्द का अर्थ फल है तो फल का साधन भूत जो कर्म है उसे नियमित करते जाओ क्योंकि आपके फल का निमित्त भूत यही साधन है अब लोक शब्द का अर्थ फल कैसे हुआ इसलिए लोक शब्द की उत्पत्ति करके बताते हैं भाष्कर भगवान कि लोक्यते दृश्यते भुज्यते लोकः ऐसी उत्पत्ति करते हैं लोक शब्द की तो अर्थ निकलता है जिसका फलावस्था में भोग किया जाता है उसे कहते हैं लोक लोक्यते भुज्यते लोक तो किसका भोग किया जाता है कर्म फल का स्वर्गादि का इसलिए स्वर्गादि हैं लोक यानी फल कर्म का तो कर्म फलम लोक उच्चते कर्म फल को लोक शब्द से इसीलिए कहा जाता है और तदर्थम लोके में सप्तमी है ना उन्मित अर्थ में इसलिए उसका अर्थ कर दिया तदर्थम यानि फलार्थम कर्म फलार्थम एने तत्ते ये लोके का अर्थ कर रहे सप्तमी का ही तो स्वर्गा फल की प्राप्ति के लिए एक मार्ग ये कर्माष्ठान करते रहना ये मार्ग है साधन है यानी ये एकता अग्निहोत्रादीनी त्रयाम विहितानी कर्मा तानी पंथा अवश्य फल प्राप्ति साधनम् तो जो अग्निहोत्रादि कर्म वेदत्रयी के द्वारा विहित हैं उनको करते रहना यही फल प्राप्ति का साधन है उनका अनुष्ठानी तानी एष पंथा तानी नहीं वो कर्मानुष्ठान वेद के द्वारा विहित कर्म ही पंथा है मार्ग है साधन है टीका है थोड़ी सी एश पंथा सुकृत लोके स्वर्गफल साधनत्व विषय वाक्यशेष विरोधात ये उसमें हेतु बता किसमें कि सत्यकाम शब्द का अर्थ मुमुक्ष यह वाक्य कर्म ज्ञान समुच्चय को मोक्ष का साधन बता रहा है ऐसा व्याख्यान करो ऐसा यदि कोई आग्रह करता तो उसे टीकाकार ने कहा कि वो अयुक्त है ये व्याख्यान समुच्चयवादी का सत्य काम शब्द का मुमुख शबह ये व्याख्यान आयुक्त क्यों है इसके लिए हेतु बताया कि येष पंथा सुकृतस्य लोके स्वर्ग फल साधनत्व तो विषय वाक्य वाक्यशेष विरोधात् तो कर्म को स्वर्गरूपी फल का साधन बताने वाला जो वाक्य शेष है वो कौन सा ये पंथा सुकृतस्य लोके इसका विरोध हो जाएगा यदि मोक्ष का साधन कर्म है ऐसा ही सत्य काम शब्द का प्रयोग करके वेद बता रहा है ये कहेंगे ऐसा व्याख्यान करेंगे तो यहाँ सुकृत लोके में सुकृत शब्द से तो कर्म लेना है लोक शब्द से लेना है कर्म का फल तो मोक्ष तो कर्म का फल नहीं है नास्ति अकृत अक्रित कृते अक्रित कहा जाएगा तो कृत्यन यानि कर्म न अकृत यानि मोक्ष नास्ति उसका निषेध करते हैं कर्म को मोक्ष साधनत्व का उसका विरोध हो जाएगा और यहाँ पर जो कर्म को बताया जा रहा है स्वर्गाधि फल का साधन उसका भी विरोध हो जाएगा वाक्य से इसका इसलिए यहाँ समुच्चय का विधान नहीं है अपितु तो केवल कर्म का विधान है स्वर्गाधि संसार अंतपाती प्रयोजन के उद्देश्य ये यह यहाँ पर बताया जा रहा है द्वितीय मंत्र का विचार प्रारंभ होगा इस पर विचार करते हम लोग कल से